प्रवचन साधना में आहार का महत्व महागीता भाग एक प्रवचन दसवां असली शराब यानी समाधि की सुराब पियो प्रश्न भगवान श्री सुना है कि शराब कड़वी होती है और सीने को जलाती है पर आपकी शराब का स्वाद ही कुछ और है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 ये शराब तुम्हें उससे परिचित कराएगी जो तुम्हारे भीतर छिपा बैठा है ये शराब तुम्हें तुम बनाएगी बाहर से शायद तुम दूसरे लोगों को पियक्ड मालूम पड़ो घबड़ाना मत तुम्हारी मस्ती शायद बाहर के लोग गलत भी समझे पागल समझे बेहोश समझे तुम फिक्र मत करना कसौटी तुम्हारे भीतर अगर तुम्हारा होश बढ़ रहा हो तो दुनिया कुछ भी समझे तो फिक्र मत कर मजाज की कुछ पंक्तियां मेरी बातों में मसीहाई लोग कहते हैं कि बीमार हूं मैं खूब पहचान लो असरार हूं मैं जिन से उल्फत का तलबगार हूं मैं इश्क ही इश्क है दुनिया मेरी फितनाए अकल से बेजार हूं मैं अब जो हाफिज और खयाम में था हां कुछ उसका भी गुनहगार हूं मैं जिंदगी क्या है गुनाह है आदम जिंदगी है तो गुनहगार हूं मैं मेरी बातों में मसीहाई लोग कहते हैं कि बीमार हूं मैं जीसस को भी लोग बीमार ही कहते थे मसीहा तो बड़ी मुश्किल से कहा सुकरात को भी लोग पागल ही कहते थे तभी तो जहर दिया मंसूर को लोगों ने बुद्धिमान थोड़ी माना अन्य फांसी लगाते और अष्टा की तो कथा मैंने तुमसे कही खुद बाप ही इतने नाराज हो गए कि अभी दे दिया कि आठ अंगों से तिरछा हो जाए जीसस तो तैतीस साल जमीन पर रहे तपसूली लगी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 तुम तो महात्मा समझ रहे हो और ये बोले क्या खाख इसमें बोलने की शक्ति भी नहीं है यह आदमी थोड़ा मूढ़ प्रवृत्ति का मालूम आंखों में कोई तेज नहीं है कोई व्यक्तित्व नहीं है कोई उमंग नहीं है हो भी कैसे न सोता है ठीक से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 बस एक ही प्यास रखो जिनसे उल्फत प्रेम नाम की वस्तु की बस एक ही मांग रखो प्रेम नाम की वस्तु जिनसे उल्फत का तलबगार हूं मैं इस्क इसक ही दुनिया मेरी और तुम्हारी सारी दुनिया तुम्हारा सारा अस्तित्व प्रेम में हो जाए बस काफी फितनाए अक्ल से बेजार हूं मैं और बुद्धि के उपद्रव को छोड़ो उतरो प्रेम की छाया में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 एक दिन बंबई में मैं निकल रहा था एक जगह से जगह होटल पे लिखा हुआ है उमर खयाम उमर खयाम के साथ बड़ी जाती हुई फिजराल ने जब उमर खयाम का अंग्रेजी में अनुवाद किया तो बड़ी भूल चूक हो गई फिजराल समझ नहीं सका उमर खयाम को समझ भी नहीं सकता था क्योंकि उमर खयाम को समझने के लिए सूफियों की मस्ती चाहिए सूफियों की समाधि चाहिए उमर खयाम एक सूफी संत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 फिजराल्ड का अनुवाद खूब प्रसिद्ध हुआ अनुवाद बड़ा सुंदर है काव्य बड़ा सुंदर है फिज निश्चित बड़ा कवि है लेकिन वो समझ नहीं पाया सूफियों की जो खूबी थी वो खो गई कविता में से और उमर खयाम जाना गया फिजराल के माध्यम से तो उमर खयाम के संबंध में बड़ी भूल हो गई उमर खयाम ने शराब कभी पी ही नहीं किसी मधुशाला में कभी गया नहीं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 इसमें तुम्हारा होश ना खोए मस्ती हो और भीतर होश का दिया जलाओ, ऐसी तो घटा फिर ना कभी छाएगी प्याला ना सही आंख से पी लेने दो तो।